जापनिषद मत संध्याजा जिहारोप्य मृत अमृत चिभ मंदम मंदम निरोधे वातजा पितजा दोषा दस्य संशय नशाभ्ययुम्हात्रद्वंद निरोधे नेत्रा में नश्योत्रोधनाथ तथा वायु समाररोप्य धार्य स्थित शिरो रोगा भी नश्यति सत्य मुक्त भी संस्कृति यदि एक महीने तक प्रातः मध्यान्ह एवं सायं संध्याओं के समय जिह्वा द्वारा शनै शनै वायु को अंदर खींचकर एवं पूर्वोक्त अमृतपान की संभावना करते हुए उस प्राणवायु को लाभ में स्थित किए रहे तो वात और पित्त से प्रादुर्भुष सभी प्रकार के दोष निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा वायु को अंदर खींचकर उसे यदि दोनों नेत्रों में स्थित किया जाए तो नेत्र के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं तथा कानों में इसे रोकने से कान के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही वायु को भीतर खींच यदि उसे मस्तक में स्थापित करें तो सिर के रोगों का समन हो जाता है हे संस्कृते ये सभी मैंने आपसे सत्य बातें बतलाई है स्वस्ति कासनम आस्था समातमनाथापनमुत्थ्य प्रणवन शनि शनि हस्ताभ्या कर्ण कंगुष्ठाभ्याोहृत्रे तर्जनीभ्यां चक्षुषी नाथापुटाव्या करणादि बही चित्त को एकाग्र के स्वास्तिक आसन से बैठे एवं ओंकार रूपी प्रणों का जप करते हुए शनय शनय अपान वायु को ऊर्ध की ओर उठाए तथा कान आदि इंद्रियों को दोनों हाथों से ठीक तरह से दबा कर रखे दोनों अंगूठों से दोनों कानों को आच्छादित कर ले दोनों तर्जनी अंगुलियों से दोनों नेत्रों को मूंद ले एवं अन्य दो दो अंगुलियों से नासिका के दोनों छिद्रों को ढक ले इस तरह से ऊपर की समस्त इंद्रियों को ढक करके उस वायु को तब तक मस्तिष्क में धारण किए रहे जब तक आनंद रूपी अमृत का प्रागट्य न हो जाए हे महामुनि इस प्रकार की क्रिया करने से ही प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है ब्रह्मंध्रम गवाय नागस्ो नख सचाध्वनि शिरो मध्या गा गिरी प्रश्रवण्शा महाप्रा साक्षात्मु भवि हे पापर ही संस्कृत जब प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हो जाए तो सर्वप्रथम शखध्वनि की भांति एक अति गंभीर नाद होने लगता है बीच में वह नाद मेघ की गर्जना की भांति भी होने लगता है जब प्राण मस्तिष्क के बीच में ठीक तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है तब उस समय पर्वत से गिरते हुए झरने की कलकलध्वनि की भांति शब्द होने लगता है हे महामते इसके अनंतर योगी अत्यंत आनंद की अनुभूति करते हुए साक्षात आत्मोन्मुख हो जाता है पुनस्तान निष्पत्ति संसार नि दक्षिणोत्तरगुल पीड़य स्थिर सभ्येतरेण गुल्फेण बुद्धिमान जानवोरथ स्थितिता संधि स्मृत्वादी त्र्यंबक तत्पात आत्मतत्व का पूर्ण ज्ञान होता है तथा उस योग के प्रभाव से सांसारिक बंधनों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है अब प्राणवायु को अपने वश में करने का एक दूसरा उपाय बतलाते हैं गुदा एवं लिंग के मध्य में जो नाड़ी स्थित है उसे ही शिवनी कहा गया है क्योंकि शिवनी ही शरीर के अर्थांशों को मिलाकर एक करती है यानी पुरुष अपने दाएं एवं बाएं टखने से उस शिवनी को स्थिर भाव से दबाकर बैठे हुए घुटनों के नीचे जो जोड़ है उसमें भगवान त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग की भावना करनी चाहिए विनायक संस्मृत तथा वागेश्वरी वाप्यग्रो मेरे प्रणवन वियुक्न विन्धुक्न बुद्धिमान मूलाधार से प्रेन्ध्र मध्यते तम तो निरोधे निरुद्यवायुना दीप्त वन हंडली सुमया वायुर्भना चीसा ही माता सरस्वती एवं गणेश जी का भी चिंतन करना चाहिए तत्पश्चात बिंदयुक्त ओंकार का जप करते हुए लिंग के छिद्र द्वारा अग्रभाग को और ओर से प्राण वायु को खींच करके मूलाधार के मध्य में स्थित करना चाहिए वहां उस प्राण वायु को रोकने से वहां की अग्नि प्रदीप्त होकर कुंडलनी आरूढ़ हो जाती है इसके पश्चात उस अग्नि को सांस लेकर वायु सुषुमना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर घमन करने लगती है एवंभ्य जित वायुर्भवृत प्रस्वेद प्रथमं पश्चात कंपन निपुंग शरीर से चिन्ह में तुते दिदे एवंभ्यतस्तः मूल रोगों हे मनुश्रेष्ठ इस प्रकार अभ्यास करने से वायु पर विशेष रूप से विजय की प्राप्ति हो जाती है सर्वप्रथम शरीर से पसीने का बहिर्गमन होना तत्पशात शरीर में कंपन होना और इसके बाद शरीर का ऊर्ज की ओर उठना ये सभी प्राण वायु पर विजय प्राप्ति के संकेत हैं। इस तरह से अभ्यास करने वाले व्यक्ति के समस्त मूल रोग नष्ट हो जाते हैं भगंधरम च नष्ट सर्वोगा पातका पातकानि नष्यंते छिद्राणी च महांति नष्टे पापे विशुद्धम सित्तर्पणम अद्भुत इस के प्राणायाम से भगंदर एवं अन्य सभी तरह रोगों का भी शमन हो जाता है बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे सभी तरह के पातक भी विनष्ट हो जाते हैं पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम पवित्र एवं दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है तदनंतर हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोगों तक में मिलने वाले भोग जन सुखों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है विरक्त तो संसारा ज्ञान कवल्य साधन तेन पाचापहा सवाद सदाशिवृत येन संस्कृत आवादि भर्व काम सृज्य तत्र पिधा ज्ञान भेवा जगते ज्ञानस्वे वाहजगदे आत्मा अर्थस्व्यन्दे कुय अज्ञानस्य पीरक्षय क्षीणे ज्ञाने महाप्राग्य राघादीना पीक्षय राघाद संभव प्राग्य पुण्यपाप विम तय शरीरण न पुनः संप्रयुज्य इस भांति से जो भी मनुष्य इस संसार सागर से विरक्त होता है उसे कैवल्य मोक्ष के साधनभूत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उस ज्ञान से नित्य कल्याण में परमात्मा देव का तत्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह के बंधनों का समूल विनाश हो जाता है जिस पुरुष ने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत का रसा प्राप्त कर लिया वह समस्त कर्मों का परित्याग करके उसी ओर चल पड़ता है बुद्धिमान मनुष्य इस संपूर्ण विश्व को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं जिन मनुष्यों की दृष्टि कुसित है वे दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस विश्व को विषय रूप में ही देखते हैं आत्म स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है अज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग द्वेष आदि का भी विनाश हो जाता है राग आदि विषयों के न रहने से पाप पुण्य का भी विलय हो जाता है और पुण्य पाप आदि के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता है